दास ने कहा है मोको कहा ढूढ़ो बंदे मैं तो तेरे पास में नामय बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुड़ी ग्रास में नहीं खाल में नहीं पूछ में ना हड्डी ना मांस में नामय देवल नामय मस्जिद ना कावे कैलाश में ना तो कोनो क्रियाकर्म में नहीं जोग बैराग में खोजी होय तो तुरते मिली हो पलभर की तालाश में मैं तो रहो शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में हमें इसका अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें परमात्मा प्रत्येक का स्वभाव सिद्ध अधिकार है उसे खोया होता तो तुम कभी पा न सकते थे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 ये तो पहली कठिनाई है पहेली की वियोग हो सकता तो योग बड़ा आसान था तब कोई उपाय खोज लेते कोई रास्ता बना लेते वियोग नहीं हो सकता इसलिए योग असंभव ऐसी समझ तुम्हारे मन में गहरी बैठ जाए ऐसी समझ तुम्हारे रोय रोए में समा जाए तो अचानक खोज समाप्त हो गई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 यही नहीं कि हम धन बाहर खोजते हैं यश बाहर खोजते हैं स्वयं को बाहर खोजते हम परमात्मा तक को बाहर खोजने लगते हैं। जो कि हद हो गई अज्ञान की तो हम मंदिर बनाते हैं मस्जिद बनाते हैं गुरुद्वारा बनाते हैं। परमात्मा की प्रतिमा बनाते हैं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 और वो मूल स्रोत अब भी तुम्हारे भीतर है क्योंकि उसके बिना तो तुम रह सकोगे वो मूल स्रोत्र उड़ जाएगा पक्षी उड़ जाएगा पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा हड्डी मांस के सिवाय कुछ भी बिना बचेगा वो जो तुम्हारे भीतर छिपा है इंद्रिया चूंकि बाहर खुलती है। उसकी तुम्हें याद ही नहीं आती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 और तब अनूठी चीजें घटती हैं जिनका जिनका हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है जाते तुम तो मंदिर हो लेकिन दिखाई पड़ती हैं सुंदर स्त्रियां होगा क्योंकि मंदिर की तो कोई प्यास नहीं, प्यास तो स्त्रियों की थी किसी की बात बातचीत के मंदिर का ख्याल चढ़ गया प्यास उधार है जाओगे मंदिर देखोगे तो वही जो तुम्हारी प्यास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 चलती फैक्ट्री बंद हो जाए तो समझ में भी आता है लेकिन चल कैसे सकती हैं फैक्ट्री? लेकिन वो जीवन की क्रांति इसको बता रहे हैं बड़े प्रफुल्लित है मुझे भी ठीक न लगा कि उनसे कुछ कहो क्योंकि कुछ कहना बेकार होगा बहरों के सामने वीणा बजाने का कोई भी अर्थ नहीं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 का प्रभाव पड़ जाता है अगर न मिले तो तुम किसी दूसरे मंदिर की तलाश में चले जाते हो और कभी न कभी तो तुम जो खोजते रहते हो क्षुद्र चीज़ें वो तुम्हें मिल ही जाएंगी उस वक्त तुम किसी न किसी मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो जब वो चीज़ें मिलेंगी वो संयोग महत्वपूर्ण हो जाएगा जिसको जहाँ मिल जाता है वो उस मंदिर का भक्त हो जाता है जिसको जहाँ मिल जाता है वो उस गुरु का भक्त हो जाता है लेकिन तुम जो पा रहे हो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 तुम राष्ट्रपति हो जाओ तुम्हारी प्रतिष्ठा फिर न हो जाओ राष्ट्रपति कोई तुम्हें पूछता नहीं खबर भी नहीं चलती कि तुम कहाँ हो राधा कृष्णन कहां रहते हैं पता चलता है। क्या करते हैं पता चलता है कुछ पता नहीं चलता उन्नीस में जब रूस में क्रांति हुई और लेलिन ने तख्ता बदल के सत्ता हथियारी तो जो आदमी उस वक्त रूस में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित तो और प्रभावशाली आदमी था करेंस की वो रूस छोड़ के भाग गया वो प्रधानमंत्री था 1917 में सारे जगत में उसका नाम था फिर 1960 तक उसका कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ 1960 सौ में वो वो मरा तब पता चला कि उसने एक छोटी सी दुकान न्यूयॉर्क में खोल रखी थी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 हमारा सब कुछ बाहर है क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं और जीवन का स्रोत भीतर है और हमारी अंतर्मुखता बिल्कुल खो गई है अब हम कबीर का सूत्र समझने की कोशिश करें सीधे साधे शब्दों में कबीर कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में